विक्रांत अभी भी पुलिस कार में बैठा हुआ था और कार तेजी से शाहजहांपुर की तरफ बढ़ी जा रही थी अब तक सुबह हो चुकी थी और सूरज की पहली किरण विक्रांत के गालों पर पड़ रही थी सारी रात एक बार भी आंख बंद नहीं करने के बाद भी विक्रांत की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था वो भले ही शाहजहांपुर पहुँचकर जल्द से जल्द इस मारूफ शहरी नाम के शख्स को अरेस्ट करना चाहता था लेकिन फिर भी इस वक्त उसके मन में तरह तरह के खयाल आ रहे थे उसे ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था ना जाने क्यों उसे मन ही मन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो किसी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू को भूल रहा है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था बार बार विक्रांत के मन में यही सवाल उठ रहा था कि एनजीओ क्यों मुख्तार खान के पास इतना पैसा था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप सकता है तो फिर वो लखनऊ से मात्र दो किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी शहर में इतने दिन क्यों रुका हुआ है वो भी एनजीओ में काम कर रहा है और ऐसे एनजीओ में जो कि लावार डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करवाता है क्या मुख्तार खान इतना बेवकूफ़ था वो भला ऐसी गलती कैसे कर सकता है इस एनजीओ में काम करते हुए वो दिन भर में ना जाने कितने लोगों से मिलता जुलता रहा होगा फिर लोगों को उसके ऊपर शक नहीं हो जाता तो फिर वो लखनऊ के इतने पास में मौजूद इस एनजी में क्यों काम कर रहा था कहीं वो इसलिए तो काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो डेड बॉडीज पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था वो ऐसे एनजीओ में इसलिए काम कर रहा था ताकि वो ज्यादा से ज़्यादा डेड बॉडीज़ के संपर्क में रहे और उसे इसके बारे में अधिकतर इन्फॉर्मेशन मिल सके या फिर ये भी तो हो सकता है कि वो लावारिस डेड बॉडीज़ के संपर्क में इसलिए रहता था ताकि उसे एविडेंस हटाने का मौका मिल सके वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने की और अधिक तरक्बें सीख सकें जिस वक्त विक्रांत के दिमाग में एविडेंस खराब करने का आइडिया आया तुरंत ही उसके दिमाग में एक और चीज आ गई क्योंकि मुख्तार खान जोधन सिंह की ही तरह काफी शातिर दिमाग का आदमी है अगर कहीं उसने वाकई में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके इस सीरियल मर्डर केस से जुड़े सारे एविडेंस को मिटा दिया होगा तो फिर क्या होगा अगर पुलिस के पास मुख्तार खान के विरूद्ध कोई ठोस सबूती नहीं रहेगा तो फिर पुलिस उसे कैसे अरेस्ट करेगी हालांकि ये सब बात की बातें हैं। पहले तो किसी तरह से मुख्तार खान को अरेस्ट करना जरूरी है शाहजहांपुर ना तो बहुत बड़ा शहर था और ना ही बहुत छोटा शहर था ये शहर लखनऊ से एक हाईवे के थ्रू जुड़ा हुआ था जिस एनजीओ में पुलिस को जाना था वो शहर के दूसरे किनारे ओर स्थित था इंस्पेक्टर पांडे की टीम के साथ ही विक्रांत भी अब इस एनजी के ऑफिस के करीब पहुंच चुका था एनजी के ऑफिस के भीतर ही डेड बॉडीज को जलाया भी जाता था ऐसे में वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शवदाग आग्रह भी बनाया हुआ था जिसकी चिमनी दूर से ही नजर आ रही थी इंस्पेक्टर पांडे काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे उन्होंने यहाँ से मुख्तार खान को सुरक्षित अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रखी थी पुलिस की एक टीम को उन्होंने पहले ही उसके घर के पास भेज दिया था दूसरी टीम को उन्होंने तुरंत ही एनजीओ को चारों तरफ ऐसी घेर लेने का ऑर्डर दिया ताकि किसी भी तरफ ऐसी मुख्तार खान यहाँ ऐसी फरार न हो सके इंस्पेक्टर पांडे खुद सारे केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे ऐसे में विक्रांत को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर इन लोगों के द्वारा मुख्तार खान के पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था पांडे साहब अपनी टीम के साथ एनजीओ के ऑफिस के भीतर जा चुके थे उन्हें भीतर गए लगभग दस मिनट हो चुके थे लेकिन अब तक न ही वो वॉकी पर उन्होंने कोई मैसेज भेजा और न खुद बाहर आये ऐसे में विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ज्यादातर जब पुलिस ऐसा कोई ऑपरेशन करती है तो मुजरिम को पकड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है विक्रांत को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हुआ वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर जाने के लिए सोचने लगा लेकिन तभी उसे इंस्पेक्टर पांडे लौटते तो हुए दिखाई पड़े उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था विक्रांत उनका मुंह देख ही समझ गया कि उन्हें अंदर कोई नहीं मिला क्या हुआ विक्रांत ने सवाल किया अंदर नहीं है सर वो इंस्पेक्टर पांडे ने निराश होकर सिर हाथ हुए कहा डेमिट विक्रांत गुस्से में आकर गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपना हाथ पटक दिया साला चल क्या रहा है? आखिर कहाँ चला गया है ये विक्रांत सर इंस्पेक्टर पांडे दुखी होते हुए कहा हम लोग अंदर वर्कशॉप तक गए थे वहां जो चिमनी लगी है वहां तक गए थे लेकिन कुछ नहीं मिला हमें वहां एक आदमी भी था उसने बताया कि कल रात तक वो यहां काम कर रहा था लेकिन यहां से निकलने के बाद कहाँ गया इसी को नहीं मालूम हम लोगों ने सर्विलांस वीडियो भी चेक कर लिया लेकिन उसमें भी कोई क्लू नहीं मिल सका अच्छा उसके पास फोन तो होगा ना हम लोग जी से तो ट्रैक कर सकते हैं ना उसे विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा नहीं सर फोन तो है लेकिन सारे ने फोन ऑफ कर रखा है हमने ट्राई किया उसका नंबर लगाने का इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब दिया फिर उन्होंने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा सर मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने उसके घर के बाहर पुलिस लगाकर गलती कर दी क्योंकि तो मुझे लग रहा है जब वो अपने घर पहुंचा तो दूर से ही उसने वहाँ पुलिस को देख लिया और फिर वहां से फरार हो गया अरे परेशान मत हो विक्रांत ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा हम लोगों को इस टाइम पैनिक नहीं होना है पैनिक होकर कोई गलती नहीं करनी है जो लोग इस वक्त मुख्तार खान के घर पर हैं, उनको भी बोलो कि पैनिक ना हो चुपचाप वहां खड़े रहे पहले मैं यहाँ अंदर जाकर चेक करता हूं इसके बाद विक्रांत तुरंत ही गाड़ी से निकलकर एनजीओ के भीतर जाने लगा उसे शक था कि खान अंदर किसी कोने में चुप बैठा हुआ है इसलिए उसने तुरंत ही अपने लाइव डिटेक्टर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया इस डिवाइट की मदद से आसपास मौजूद उन सभी चीजों का पता लग जाता है जिनके पास जाना हो ऐसे में जब विक्रांत इस डिवाइस के साथ अंदर जाएगा तो फिर वो बड़ी आसानी से मुख्तार खान को ट्रैक कर सकता है वो अंदर किसी भी कोने में छुप बैठा होगा विक्रांत उसे इस टूल की मदद से ट्रैक कर सकता है साथ ही चूंकि विक्रांत को पता था की मुख्तार खान चोर है इस वजह से वो एनजीओ के वर्कशॉप के भीतर ऐसी जगहों पर भी उसे ढूंढ रहा था जहां पर अक्सर चोर छुपा करते हैं। यहां तक कि उसने वर्कशॉप के भीतर लगे डक्ट में भी जाकर चेक कर लिया था हालांकि इस पूरे एरिया को चेक करने के बाद भी उसे कहीं पर भी मुख्तार खान का कोई सुराग नहीं मिला उसने एक एक कोने को छान मारा लेकिन वहां पर मुख्तार खान का नामनशान नहीं था सर आप लोगों को मिला वो अभी विक्रांत यहाँ पर सर्च अभियान चला ही रहा था कि अचानक से वहां पर एनजीओ के मैनेजर ने पहुंचकर विक्रांत से कहा अभी वो अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले एक पुलिस वाला भागता हुआ वह वहां पहुंचा उसने एनजीओ के मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा क्या बवाल फैला रखा है आप लोगों ने पूरे ऑफिस में कोई भी कैमरा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है सब खराब हो रखा है ओह आई एम सॉरी एक्चुअली दो दिन पहले यहाँ से ट्रक निकला था तो उससे सारा केबल टूट गया था और अभी हम लोगों को इसे रिपेयर करवाना है एनजीओ के मैनेजर ने तुरंत ही कहा और फिर उन्हें कुछ याद आया लेकिन आपको उसकी क्या जरूरत है अगर आपको वो यहाँ नहीं मिल रहा है तो फिर पक्का वो घर पर होगा आप लोगों को घर जाकर उसे ढूंढिए वहाँ जरूर मिल जाएगा वो वैसे ये मारूफ शहरी है कौन सर कल मैंने यहाँ से उसे ट्रक ले जाते देखा था एनजीओ में काम करने वाले एक वर्कर ने बीच में ही बोलते हुए कहा कहीं वो ट्रक लेकर बाहर तो नहीं चला गया अरे हाँ एनजीओ के मैनेजर ने जवाब दिया सर मारूफ शहरी अक्सर हमारे एनजीओ की गाड़ी लेकर आता जाता था ट्रक विक्रांत ने अपनी भॉइट रेडी करते हुए कहा आपने तो अभी बताया था कि मारूफ शहरी का घर यहीं पास में ही है तो फिर वो पैदल नहीं जाता था ट्रक लेकर क्यों जाता था hmm, वो रहता तो यहीं बगल घर में ही था लेकिन सर कभी कभी वो ट्रक लेकर जाता था और सर जब वो ट्रक लेकर जाता था तो फिर एक दो दिन के लिए जाता था एनजीओ के मैनेजर ने बताया वो यहाँ बहुत दिन से काम करता था इसलिए हम लोग भी एक बार कहने पर उसे एन की ट्रक दे दिया करते थे विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये मुख्तियार खान था और निश्चित रूप से इस ट्रक का इस्तेमाल डेड बॉडीज को हजारों किलोमीटर दूर ले जाने के लिए करता रहा होगा